पुलचौराय तस्म कृष्णा नम संसारमिवशा शंकर शंकरचार्य केशव बादराय सौद्रभा वंदे भगवत तो ईश्वर दुर्गा ओम शांति नमः तस्में नम संसारहूा बीजशब्द का कृष्ण अर्थात तो भगवान यहाँ जगत का निमित्त तो कारण हुए इसमें क्या प्रमाण देते है न्यायिक लोग अनुमान प्रमाण देते हैं प्रत्यक्ष क्यों नहीं हुआ बाह्य प्रत्यक्ष का विषय ईश्वर नहीं होंगे क्यों क्या अनुमान है अनुमान क्या है बाह्य प्रत्यक्ष अभिषय प्रत्यक्ष अभिषय और मानस प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा हाँ विजाति आत्माष्य होगा जो कि मानस प्रत्यक्ष आत्मा मानस प्रत्यक्ष के लिए कारण होता है वो ईश्वर में नहीं है अच्छा ये विजातियों का क्या अर्थ विलक्षण है यहाँ क्या विलक्षण दिया है इतर पर आत्मा व्यावृत इतर आत्मा व्यावृत ठीक है उपमान क्यों नहीं होगा नहीं शारी शारी क्या हो गया उपमान प्रमाण क्यों नहीं होगा संज्ञा सम मंत्र ईश्वर ईश्वर के सादृश अच्छा ये उपमान उपमान स्वयं एक सादृश्य ज्ञान है ईश्वर तो का अगर और कोई सादृश्य रह जाएगा तब तो हम इसमें ज्ञान मतलब ईश्वर का ज्ञान भी करवा देंगे ये आपका कहने का तात्पर्य है अच्छा तो वास्तविक यहाँ उपमान से हमको शक्ति ज्ञान होता है तो उपमान से कोई द्रव्य का ज्ञान नहीं होता है हम कहेंगे देंगे वो सदृश गहने से उपमान से ये गवय का ज्ञान नहीं किया जाता है अर्थात गवय निष्ठ शक्ति गवय पद का शक्ति वहाँ क्या कहते हैं अयम गवय शब्द वाच्य गवय पद वाच्य तो अर्थात शक्ति का ज्ञान वहाँ करवाते हैं तो यहाँ शक्ति नहीं यहाँ तो हम के द्रव्य है द्रव्य का ज्ञान करवाना चाहते हैं तो उपमान से नहीं होगा और आगम से क्यों नहीं होगा नहीं। ईश्वर पहले प्रमाणित तो हो तो फिर तेना प्रोक्त होकर के आगमों प्रमाणित होगा तो ईश्वर हो तो हो तो में संशय हो गया तो आगमन भी प्रामाण्य में संदिग्ध हो जाएगा ठीक है तो अभी ईश्वर सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण दिया जाता है अनुमान क्या है पत्रजन्यम कार्य द्वारा ये अनुमान बोधा हाँ उपादन कहा अच्छा आप लोगों का ये पुस्तक नहीं ना इसमें टीवी इसलिए कल हम भी कहा था यहाँ जो चतुर्थी है ये अवधि को कह रहा है ये बात कल हम कहा था इस पुस्तक में टिप्पणी दिया है ध्रुवम अपाये क्या अगर ध्रुव नहीं घोड़ा दौड़ता है तो भी अवधि तो अवधि हो जाएगा, तो तो तो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा हाँ ध्रुवम अपाये तो अपाय अर्थात विश्लेषण जहाँ हो रहे हैं यहाँ तो विशेष ही नहीं हुए तो इस दृष्टि से हाँ ठीक है इस तरफ ठीक है क्योंकि अपाय अपाय अपी अर्थात विश्लेषण जहाँ विश्लेषण हो रहा है वहीं पंचमी आना है यहाँ तो विश्लेषण नहीं है ठीक है अच्छा आगे अभी पूर्व पक्ष ने पूछा है कि यहाँ पक्षता अवच्छेद क्या होगा ठीक है रामरुद्री रामरुद्री में दिया है अवधित्व अच्छा ठीक है यह टिप्पणी में दे दिया उसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विचार नहीं है नहीं तो फिर व्याकरण पढ़ना पड़ेगा लघु नहीं पढ़ने वाले ये प्रश्न करने के लिए अधिकारी चलिए पक्षता अवच्छेद का क्या होगा कहते हैं क्षितत्व नहीं होगा क्षितत्व को अगर पक्षता मानेंगे तो अंकुरों को फिर पृथक कहना नहीं चाहिए यह विचार हुआ आगे कहते हैं कि क्षित्व समान अधिकरणीय न साध्य सिद्धे को अगर पक्षता अवच्छेद को मानेंगे तो तभी तो साध्य की सिद्धि दो प्रकार की की जाती है एक हो गया कि पक्षता अवच्छेद का सामानाधिकरण पक्षता अवच्छेद का जो आपका हो गया मान लीजिए कि पर्वतो बिमान धूमान पक्षता अवच्छेद अगर पर्वतत्व तो कहेंगे पर्वतत्व सामानधिकरण सूत्रचित सर्वत्र नहीं कर रहे हैं पर्वतत्व जहाँ है, तो है वहाँ हम साध्य की सिद्धि कर रहे हैं कहीं कर रहे हैं और दूसरा हो गया पर्वतत्व तो अवच्छिन्न सकल पर्वत अक्षता अवच्छेद का अवच्छिन्न करने से सर्वत्र तो वहाँ अनुमान वाक्य हो जाएगा सर्वे पर्वता बनी ममता तो इस प्रकार की वहाँ अनुमान वाक्य होगा वो संभव है नहीं है मतलब तो दृष्टांत के लिए वाक्य व्यवहार करते हैं तो अगर हम यहाँ पक्षता अवच्छेद का सामान अधिकरणीय न साध्य सिद्धि करेंगे तो क्या दोष होगा कह रहे हैं पक्षता अवच्छेद हो गया आपका क्षितत्व क्षितत्व घट में रहेगा तो और घट में आपका साध्य है कर्तजन्य घट में कर्तृजन्यम है तो होने से अब जिसको दृष्टांत तो बनाए हैं ये भी पक्ष का एक अंश हो गया अर्थात यहाँ भी पक्षता अवच्छेद का रहा तो रहने से आप पक्षता अवच्छेद का सामान न साध्य सिद्धि करने जा रहे हैं तो अभी कह रहे हैं कि पक्षता अवच्छेद का सामान ये घट में भी जो कर्तजन्य तो है उसमें भी आ रहा है जो कि सिद्ध है आप जानते हैं एक गुलालोजन्य है इसको कहा जाता है अंशतः तो सिद्ध साधन सर्वत्र हमको पता नहीं है किन्तु किसी किसी स्थान पर देखिए सिद्ध साधन हो जाता है और कहेंगे की हम इतने को छोड़ करके अन्यत्र साध्य सिद्ध करेंगे कहेंगे हाँ ठीक है आप अन्यत्र करिये किंतु ये भी आपका पक्ष कोटि में आएगा और यहाँ प्रत्येक अलग अलग में आप साध्य सिद्ध कर सकते हैं तात्पर्य है कि जब आप पक्षता अवच्छेदन अवच्छे अवच्छिन्न कहेंगे आप सभी में एक ही बार की साध्य सिद्ध करने जा रहे हैं उसमें अगर एक अंश में हो गया तो आपका कोई दोष नहीं है आप तो सकलों में करना चाहते हैं किंतु जहां आप एक एक करके करना चाहते हैं तो वहां कहीं एक में अगर साध्य सिद्ध हो गया तो कहा जाए देखिए इस अंश में तो सिद्ध साधन है इस अंश में सिद्ध साधन है इसको अंश तिद्ध तो साधन कहा जाता है ये दोष यहाँ दिखा रहे हैं क्षित्व सामान आदि किंच क्षितित्व सामान अधिकरण साध्य सिद्धे उदेश हो गया आपका तो कर्तजन्य तो मगर आप सिद्ध करना चाहते हैं क्षितित्व सामान अधिकरण क्षितत्व का अर्थ क्षितित्व यहाँ आपका क्या है पक्षता अवच्छेद क्षितत्व तो अर्थ पक्षता अवच्छेद सामान अधिकरण साध्य सिद्धि करने जा रहे है दृष्टानते घटा दो जो दृष्टान्त है आपका घट तो वो भी पक्ष का एक अंश हो जाएगा क्योंकि वहां भी पक्षता है रहने से अंशत सिधनम तो कहेंगे ना ना हम पक्षता अवच्छेद का सामान अधिकरण नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे कहने करें, अवच्छेद का अवच्छेद तथा तो अवच्छेद का अवच्छेद न अवच्छेद का अर्थात अवच्छे पक्षता अवच्छेद का अवच्छेद है न अर्थात तो कहा साध्य सिद्ध करने चाह रहे हैं सकल पक्ष में करना चाहते हैं है तथा ऊपर में दे दिया साध्य सिद्धेर उद्देश्य टीका में दिया रामरुद्रि तो में तथा तथा तो अर्थात साध्य सिद्धेर उद्देश्य अगर आप पक्षता अवच्छेद अवच्छेद है न साध्य सिद्धि आपका उद्देश्य होगा तभी पक्षता अवच्छेद का अवच्छिन्न पक्षता अवच्छेद का आपका क्या हो गया क्षितत्व क्षित्व परमाणु में भी रहेगा रहेगा तभी परमाणु में क्षित्व रहा किन्तु कर्तजन्य नहीं रहा वहां साध्य रहा परमाणु में पक्ष है पक्ष का अंतर्गत है और साध्य नहीं रहा तो वो प्रमाण अंतर से बा हो गया तो क्या दोष हो गया बाधित तो दोष हो गया प्रमाणांतर है न साध्य बाधित तो हो गया तभी ए, अच्छे अच्छे तो अभी मूल में अवच्छेद का अवच्छेद अर्थात साध्य सिद्धेर उद्देश्य तु अगर हम अवच्छेद का अवच्छेद साध्य सिद्धि कर रहे हैं आगे राम में देख लीजिए तथा तो अवच्छेद का अवच्छेद न अनुमित अगर हम पक्षता अवच्छेद का अवच्छेद न अनुमिति करने जा रहे हैं तो सामान अधिकरण ने न साध्य सिद्धेर अप्रतिबंधकता अभी सामान अधिकरण ने न साध्य सिद्धि कही है तो भी वो प्रतिबंधक नहीं होगा इसलिए न सिद्ध साधनम जो पूर्व विकल्प में कहा था अंश तो सिद्ध साधन होगा अभी यह नहीं होगा क्योंकि हम सर्वत्र पक्ष में सिद्धि करने जा रहे है दोषो तो नहीं होगा तथा तो फिर भी क्या होगा परमाणु बाध अर्थात परमाणु में साध्य नहीं रहेगा साध्य क्या है कर्तजन्यत्व तो नहीं रहेगा किन्तु वहां क्षित्व है पृथ्वी तो परमाणु में अक्षित्व तो रह जाएगा रहने से परमाणु बाध अच्छा अभी परमाणु में बाध हो गया क्योंकि वहां क्षितत्व तो रहे गया और कर्तजन्यत्व तो तो नहीं रहा तो हमारा साध्य तो वहां नहीं है हम उसको पक्ष कोटि से भी हटा देंगे अगर हटा देंगे तब पक्ष भी नहीं रहा साध्य भी नहीं रहा फिर दोष होगा नहीं रहेगा तब हम पक्षता अवच्छेद बना देंगे जन्य क्षित्व अगर जन्य क्षितत्व हमको पक्षता अवच्छेद करेंगे ये पक्षता अवच्छेद परमाणु में रहेगा नहीं रहेगा आगे कहते हैं जन्य क्षितत्व से पक्षता अगर कहेंगे तो ये चार बाक लोग कहते हैं जन्य क्षित्व ये जन्य क्यों कहते हैं तो नया एक लोग उनको क्या कहेंगे क्यों जन्य कहते हैं नया एक लोग किसमें परमाणु में, परमाण में बाध करने के लिए ये परमाणु में कैसे बात हो जाएगा जन्य क्षित्व कह देने से जन्य नहीं अजन्य है ये जो अजन्य है ये क्या इंद्रिय ग्राह्य है? है नहीं है चार लोग उसको मानेंगे नहीं, नहीं मानेंगे तो वो कहेंगे ये आप जन्य विशेषण तो क्यों दे रहे हैं तो नया ही कहेंगे कि अजन्य में चला गया तो कहें अजन्य क्या पदार्थ है हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो चारवा का दृष्टि से ये जो आप जन्य बोल करके विशेषण दे रहे हैं ये व्यर्थ है क्योंकि उनके लिए कोई व्यावर्त नहीं है इसलिए कहते हैं परमते जन्य पद व्यावृत्ति असिदेश जो आप जन्य पद देते हैं तो परमत जन्य पदे न जो व्यावृत करना चाहते हैं है तो अजन्य क्षिति को वो परमत असिद्ध है होने से ये व्यावर्त को जो देन देते हैं विशेषण जन्य तो वो वृथा है परमते जन्य पद व्यावृति असिद्धि स्तनमते अजन्य क्षितर अभावत चार वाक मत में अजन्य क्षिति है ही नहीं तो इसलिए ये व्यावर्त को देना वृथा है तो ऐसे यहाँ अभी पूर्व पक्ष कह दिया सिद्धांत कह दिया था कि की तो, तो, तो, हाँ, तो बात है तो भी अनुमान तो अर्थात वो तो, तो बाद की बात है अभी इतने पदों में चलवा करेगा ये वृथा है वो किसके लिए है आगे का बात आप चावल क्यों ला रहे हो वो वृथा है कहेंगे हम भोजन बनाने के लिए वो हम जानते नहीं है आपको यही लाना इस प्रकार का वही रोकता है टीका में देखिये जन्य पद अच्छा परमते दे दिया राम रुद्री में चार बाक मत है जन्य पद तेर तेर चार बाकी अप्रत्यक्ष नित्य पृथ्वी अनंगीकारा नित्य पृथ्वी स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं होता है न्यायिक अभी कहेगा कि पूर्व पक्ष कह दिया कि जन्य पद व्यर्थ हुआ नयायिक कहेगा कि ये चार बार लोगों के लिए ये विशेषण सिद्ध नहीं है इसलिए आप हमारा विशेषणों को हटा देंगे जो विशेषण लगाया जाएगा ये जा, सभी मतों के लिए ग्राह्य होना चाहिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है जिसको राम में कहते हैं ननु जन्य पद के आगे जो प्रतीक ननु पक्षता अवच्छेद कोटि प्रविष्ट विशेषणा नाम पहले कितना था क्षित्व अभी विशेषण क्या दे दिए जन्य तो अभी कहते हैं पक्षता अवच्छेदक कोटि प्रविष्ट पक्षता अवच्छेद कोटि में प्रवेश कुए हैं जो विशेषण वो सर्वमते प्रयोजनम अपेक्षितम अपेक्षित नियम वो नहीं चाहिए इसलिए तथा तो चित्य पृथिव्या बाध बारकतया जन्य पदम सार्थकम नित्य पृथ्वी में परमाणु में बाध हो जाता था साध्य नहीं है तो इसलिए हम जन्य पद दिए हैं और वो विशेषण सभी के मतों में चरितार्थ होना चाहिए ऐसे आवश्यक नहीं है ठीक है अभी आपका पक्षता आवश्यक कितना फिर हो जाएगा जन्य सिद्धि तो हो जाएगा हो जाने से अभी पूर्व पक्ष कह रहा है दिन में परमते जन्य पद व्यावृत्ति असिद्धि जन्य यह पद यद पदम तेन व्यावृत्ति असिद्धि जन्य पद के द्वारा जो व्यावृति किया जाता है वो असिधि क्योंकि तन मते अजन्य क्षित रजन्यक्षि कौन है परमाणु तो चारवाक मत में वो सिद्ध है तो ठीक है अभी नया के सिद्धांत ही कह दिया कि हम ऐसा नहीं कि चारवाक मत में सिद्ध नहीं होगा बोलकर के हम विशेषण नहीं दे पाएंगे ऐसा बात नहीं हम तो देंगे तो वही पूर्व पक्ष दूसरा दोष दिखाता है जन्य संभव है न अभी जन्य क्या है हमारा अभी पूर्व पक्ष कहते हैं कि जन्यत्व से न अर्थात जन्य पक्षता अवच्छेद को हो सकता है अब जन्य क्षितत्व क्यों कहते हैं खाली जन्यत्व कह दीजिए तो जन्य पक्षता अवच्छेद का संभव है न पक्षता अवच्छेद काटो क्षितित्व से व्यस्थत्वाच तो इसलिए खाली जन्यत्व दे दीजिए और अक्षित्व देने का जरूरत नहीं तभी पक्षता पक्षता अवचित क्या हो जाएगा जन्य तुम तो पक्ष क्या हो जाएगा जन्यम पक्ष क्या हो जाएगा साध्य कर्तजन्यम और हेतु तो हो गया जन्यम कर्तजन्यम कार्यत्व तो घटवत ऐसा हो गया अच्छा अब हेतु क्या है अभी कार्य और पक्ष क्या हो गया जन ऐसा स्थिति होने से अभी तथा तो, तो संभव है न तथा तो अर्थात पक्षता अवच्छेद का संभव है न पक्षता अवच्छेद कोटि में क्षित्व से व्यर्थत्व तो फिर क्षित्व देना व्यर्थ हुआ अच्छा ऐसा होने से अभी जन्य को अगर आप बनाएंगे जन्यत्व को पक्षता अवच्छेद को बनाएंगे सिद्धांत कहते तदपि न संभव अर्थात खाली जन्यत्व को पक्षता अवच्छेद बना देंगे ये संभव नहीं होगा क्यों नहीं होगा पक्षता अवच्छेद का हेतु और अच्छा ये पूर्व पक्ष कहेगा ये पूर्व पक्ष कहेगा क्योंकि जन्यक्षितित्व तो ये सिद्धांति दे रहा था पक्षता अवच्छेद क्योंकि पूर्व पक्ष पूछता है क्या पक्षता अवच्छेद बनाएंगे सिद्धांती उत्तर देता है तो सिद्धांत कह है कि जन्यक्षितित्व पूर्व पक्ष उसका निराकरण कर दिया खाली जन्यत्व को बना दीजिए तो सिद्धांत कहता है कि खाली जन्य जन्यत्व से तथा तो पक्षता हाँ ये पूर्व पक्ष कहा खाली जन्य तो को ले लीजिए पक्षता का ले लीजिए तो सिद्धार्थ कहेगा ठीक है हम खाली जन्य तो को ही पक्षता अवच्छेद बना देंगे तो पूर्व पक्ष कहता है कि तदपि न संभवती अर्थात जन्य तो जन्यतों को पक्षता अवच्छेद नहीं बनाया जा सकता है अगर जन्य तो को पक्षता अवच्छेद बनाएंगे क्या दोष हो जाएगा पक्षता अवच्छेद हेतु और ऐक्य प्रसंगात तो जन्यत्व को पक्षता अवच्छेद बनाएंगे तो पक्षता अवच्छेद हेतु दोनों समान हो जाएगा क्योंकि हमारा अनुमान वाक्य हो गया जन्यम पत्र जन्यम कार्यवाद तो पक्षता अवच्छेद हो गया जन्यत्म और हेतु हो गया तो जन्यत्म और कार्यत्म समान है समान है तो ये दोनों समान हो गया क्या हानि हुआ इसे ये दोनों अगर समान हो जाएगा तो इसे हानि क्या होगा देखिए टीका में रामरुद्री में ननु पक्षता अवच्छेद कर हेतु ऐके तो पक्षता अवच्छेद कर हेतु अगर ये दोनों समान हो जाएंगे सिद्धांत पूछ रहा है क्यूँकि सिद्धांत कह दिया की ठीक है जन्य तो हो जाए खाली पक्षता अवचेद का पूर्व पक्ष कह दिया की समान हो जाएंगे सिद्धांत पूछ रहा है कि हानि क्या होगा अगर समान हो गया तो हानि क्या है तो पूर्व पक्ष कहेगा कि हानि ये होगा कि आपको अभी हेतु पक्षता अवच्छेद के साथ बराबर हुआ जब आप व्यक्ति ग्रहण करते हैं तो आप यत्र हेतु तत्र इस प्रकार करते हैं तो जहां अभी हेतु रहेगा हेतु आपका पक्षता अवच्छेद हो गया तो जहां हेतु वहां साध्य इसका अर्थ क्या हो गया है? यत्र तत्र पक्षता अवच्छेद तत्र साध्य यत्र पक्षता अवच्छेद कूत्र पक्षता अवच्छेद पक्षी तो अभी आपका क्या स्थिति हो गया पक्षी तो यही हो गया आपको फिर अनुमति करना क्या जरूरत है क्योंकि आपका हेतु पक्षता आवश्यक हो गया और हेतु और साध्य का समानाधिकरण व्याप्ति आप दृष्टांत में ग्रहण कर लिए जिस समय में दृष्टांत में व्याप्ति ग्रहण करेंगे उसी समय में यत्र पक्षता आवश्यक तत्र तो साध्य अर्थात तो सर्वत्र पक्षीय साध्य ये हो जाएगा ये तो साधन दोष होगा पूर्व पक्ष कहेगा इसलिए जन्य तो आप पक्षता अवच्छेद नहीं बना पाएंगे देखिये राम रूद्री में व्याप्ति ग्रह दशाया मेव पक्षता अवच्छेद की भूत हेतु आपका अभी पक्षता अवच्छेद कर हेतु समान है तो उस हेतु में साध्य सामान्य से सिद्धत्व न हेतु में अभी साध्य सामान अधिकरणीय सिद्धि है तो सिद्ध साधन तुम अर्थात हेतु में साध्य सामानकरण्य अर्थात पक्षता अवच्छेद में साध्य सामान अधिकरण्य अर्थात पक्ष में साध्य ये तो सिद्ध साधन दोष हो गया तो इस प्रकार के होने से कहते हैं कि वाच्यम हेतु वाच्य हे सामान हेतु साध्य सामनाधिकरण इति व्याप्ति ग्रह हम जो व्याप्ति ग्रहण किए थे हेतु साध्य समान अधिकरण है ऐसा ग्रहण किए थे अभी अनुमान करेंगे यो यो हेतुमान स साध्यवान हेतु साध्य में समान अधिकरण है अभी किंतु हम हेतुमान को लेकर के साध्यवान का अनुमान करेंगे ये समझ नहीं है समान प्रकार की अगर आपको साध्य ग्रहण हो गया है समान प्रकार की अनुमिति में प्रतिबंध को हो जाएगा पहले आप ग्रहण किए हैं कि जहाँ हेतु है हे वहाँ साध्य है अभी अनुमिति करेंगे जो हेतु साध्य हेतुमान साध्यवान इसलिए भिन्न है इसको आगे कहते हैं हेतु साध्य समानाधिकरण इति व्याप्ति हेतु साध्यवान इति अनुमितो भिन्न हेतु मान साध्यवान इति अनुमितो भिन्नाकार अनुमितितो तो हाँ हेतु समान हेतु साध्य समान अधिकरण इस प्रकार की व्याप्ति ग्रहण हुआ है अभी हेतु मन साध्यवान ये अनुमिति करने जाएंगे ये दोनों भिन्नाकार समानकारक सिद्धि रेव अनुमिति प्रतिबंधकवात जहाँ समानकारक सिद्धि है वहाँ आप समानकारक अनुमिति नहीं कर पाएंगे यहाँ तो भिन्नाकारक हो गया हेतु साध्य में समान अधिकरण है और हेतुमान साध्यमान आप सिद्धि करने जा रहे हैं और अवच्छेद का अच्छे देना साध्य सिद्धे उद्देश्य और दूसरा बात भी है हम अवच्छेद का अवसद न साध्य सिद्धि करेंगे आप कहीं दृष्टांतों में हेतु साध्य में समान अधिकरण में ग्रहण कर लिए ये प्रतिबंधक नहीं होगा हम अवच्छेद का अवच्छेदनता सकल पक्ष में करेंगे अनुमति इसलिए कहीं साध्य समानाधिकरण होने पर भी ये प्रतिबंध नहीं होगा तो ऐसा होने से तो पक्ष कह दिया कि पक्षता का हेतु ऐक्य हो जाने से ये कठिनाई जो आ जाएगा कहता सिद्धांत कहता है कि ना न ये कठिनाई नहीं है क्योंकि जिसमें हमको ग्रहण हुआ है उससे भिन्न का अनुमान कर रहे हैं और आप साध्य समान दिखा रहे हैं हम पक्षता अवच्छेद का अवच्छेद अनुमिति करेंगे इसलिए आप जो प्रतिबंधक दिखा रहे हैं वो कोई दोष नहीं होगा पूर्व पक्ष का जो प्रसंगात का था सिद्धांति निराकरण कर दिया पूर्व पक्ष कहेगा कि ये ऐक्य का हम बात नहीं कर रहे हैं अलग ऐक्य क्या है आगे देखिए रामरुद्री हम लोग जहाँ छोड़े वो पंक्ति जहाँ पूरा हुआ भेदातिथि चैन न तीन पंक्ति आगे उसके आगे उद्देश्यता अवच्छेदक विधेयोर ऐक्यन उपनय वाक्या साध्द, अनुपत्तिर एवं दोषत्वात ये आप लोग जो लोग महाराज जी का डिबिडी सुने होंगे तर्क संग्रह में तो द्रव्य का प्रथम लक्षण क्या कहते हैं द्रव्य तो जातिमान उसमें क्या दोष हो गया शब्द बोध नहीं होगा क्यों कहते हैं उपनय वाक्य से शब्द बोध नहीं होगा क्यों कहते हैं कि उद्देश्यता अवच्छेदकर कर विधेय ये समान हो गया तो वहां तो इतना कहा जाए उद्देश्यता अवच्छेदकर विधेय समान हो गया ये वाक्य यहाँ कहते हैं उद्देश्यता अवच्छेद विधेय और ऐकेय वाक्य तो शब्द बोध अनुपत मे श्री ये वाक्यो वहाँ कहे है उपनय वाक्य से ज्ञान नहीं होगा उद्देश्यता अवच्छेद विधेय जब हम कहते हैं कि पर्वतो बनीमान धूमात वहाँ उद्देश्य कौन है पर्वत उद्देश्यता अवश्य तक पर्वतत्व और विधेय कहते हैं अनुमिति के लिए विधेय हो गया बनी उद्देश्यता अवश्य तक विधेयक वो तो जब हम अनुमिति के लिए विधेय कहते हैं किंतु अनुमिति में जब पंचाव वाक्य प्रयोग करते हैं तो प्रथम कहते हैं की पर्वतो बनीमान ये इसको क्या कहते हैं प्रतिज्ञा आगे क्या कहते हैं इति हेतु आगे यो यो धूमवान स सन्न उदाहयम तथा, तथा इस वाक्य को क्या कहते हैं उपनय ये तथा अयम का क्या अर्थ है यथा महानसम तथा पर्वत ये महानसम कैसा है धु कैसा धूम वाला बन्ही व्याप्य धूमवान इसी प्रकार की पर्वत भी है तो तथा का अर्थात तो बन्ही व्याप्य धूम पतवार धूमवान अयम पर्वत बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत कहते हैं तो अयम पर्वत धूमवान बन्ही व्याप्य इतना कहते हैं तो ये भी अर्थात अनुमिति का विधेयत्व को नहीं लेकर के जब हम कहते है कि अयम पर्वत अभी धूमवान किंतु ये धूम कैसा है बन ही व्याप्य धूमवान तो अयम पर्वत को उद्देश्य करके धूमवान ऐसा हम कहते हैं तो धूम यहाँ विधेयक तो न आ गया वास्तविक यहाँ अनुमिति का दृष्टि से ये विधेय नहीं है ये तो हमको साक्षात दिखता है किंतु तो हम जो वाक्य कहते हैं अयम पर्वत धूमवान जैसे पर्वतो वनिमान हो गया अनुमिति का प्रतिज्ञा वाक्य इसी प्रकार की उपन वाक्य हो गया कि पर्वतो धूमवान और धूमो वन व्याप्य धूमो तो ठीक है तो पर्वतो धूमवान जब कहते हैं इसमें पर्वत क्या है आपका पक्ष है और धूम क्या है हेतु है तो पर्वतो धूमवान जैसे उपनय वाक्य का अर्थ हुआ इसी प्रकार की अभी हमारा विचार में जो हम विचार कर रहे हैं यहाँ वाक्य क्या होगा पर्वतो धूमवान यहाँ जन्यम कार्यवान कार्यवान वन के हेतु जन्ययम, क्या है तुण। तुण। हम यहाँ कहते हैं कि पर्वतो धूमोवान इसी प्रकार की यहाँ क्या कहेंगे जन्यम कार्य को हेतुमान कहेंगे ना तो जन्यम कार्य कहेंगे तभी जन्यम का अर्थ कार्य जन्यम कार्यतोवान तो वन कहते कार्य तो का क्या अर्थ होगा कार्य वो जन्य है अर्थात आपका वाक्य हो गया जन्यम जन्यम जन्यम जन्यम हो गया क्योंकि कार्यतोवान का अर्थ हो गया जन्यम तो आपका वाक्य हो गया जन्यम जन्यम कोई पूछा कि जन्यम क्या है आपका जन्यम जन्यम तो इसी प्रकार की जो कहा जाता है कि द्रव्य का लक्षण करेंगे कि द्रव्य तो तो जब आप द्रव्य तो जाति मतव कह देते है अर्थात तो आप कहेंगे कि द्रव्यम द्रव्य तो तो वाक्य हो गया आपका द्रव्यम द्रव्यम इसे कैसे ज्ञान होगा तो वहां कहा जाता है की ये उपनय वाक्य से शाब्द बोध नहीं होगा क्यूँकि उद्देश्यता अवश्य दे विधेयक समान हो गया उद्देश्यता अवच्छेद को जन्य कहने से उद्देश्यता अवच्छेद हो जाएगा जन्य तो और विदेय हो गया आपका कार्य तो तो जन्य तो कार्य तो इसे तो साफ तो ज्ञान नहीं होगा ये दोष था पूर्व पक्ष कहते कि वास्तविक ये दोष है हम जो कहा था कि सर्वत्र पक्ष में साध्य का ज्ञान हो जाएगा वो तो प्रासंगिक कह दिया छोटा बात कह दिया अगर आप उसी में परास्त हो जाए तो आगे जाना जरूरत नहीं होगा वास्तव ये कहते हैं कि उद्देश्यता अवच्छेद विधेय राइक्यन उपनय वाक्य उपनय वाक्य आपका हो जाएगा जन्यम कार्यतोवान हो जाने से शब्द बोध नहीं होगा अभी इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहने से नवीन वाले कहेंगे कि नवीन मते विधेय अधिक अवगाहीन शाब्दोध से उपगमेन ये नवीन वाले कहेंगे कि ये जो उपनय वाक्य है ये इतना नहीं है कि धूमवान एवं पर्वत इतना नहीं है बन्ही व्याप्य धूमवान एवं पर्वत अगर हम कहते हैं कि धूमवान पर्वत अर्थात केवल आप हेतु और पक्ष ये दोनों को अगर कहेंगे तब कहेंगे कि बराबर हो जाएगा आपका आ जाएगा जन्यम कार्यम इतना आ जाएगा किंतु हम इतना नहीं कहते हैं कर्त जन्य व्याप्य कार्यवान कार्यत्वान आयम क्ष साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष ऐसा कहेंगे खाली हेतुमान पक्ष कहेंगे तो बराबर हो जाएगा हम कहेंगे साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष तो फिर बराबर कैसे हो जाएगा अभी नवीन वाला ये कहते हैं नवीन मते विधेय से अधिक अवगाही न बोधस्य दो उपगमेना विधेय अंश में जो पर्वत कहकर धूमवान कहते हैं वो बन व्याप्य धूमवान कहते हैं अधिक है पहले तो का का आ, तो का ये अर्थात वो प्राचीन मत को लेकर जन्य हाँ ये प्राचीन का मत है नवीन वाले नवीन वाले कहते हैं कि साध्य व्याप्य अर्थात कर्त जन्य तो व्याप्य कार्य तो वन पक्ष जन्य इस प्रकार कहेंगे तो नवीन वाले कहते विधेयश में अधिक अवगाही होने से शाब्दोध से उपगम न पक्षता हे, अवच्छेद हेतु और साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष इत्याक उपनय वाक्य जन्य जन्म शाब्दोधे न अनुपत्ति केवल हेतुमान पक्ष कह देंगे तो समान हो जाएगा किंतु हम साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष कह रहे हैं यह अधिक चीज है होने से बराबर नहीं होगा अभी ये नवीन मत वाले हो गए ये तो प्राचीन वाले कहते हैं ये जो आपको कहते हैं कि साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष ये आपका जो हेतु है ये साध्य व्याप्य है ये आपको उदाहरणों से पता चला है ये जो आप अभी कह रहे हैं कि साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष उपनवय में कह रहे हैं ये जो हेतु है हे ये साध्य व्याप्य ये आपको उससे पूर्व में दृष्टान्त से पता चला है नहीं चला है पता चला है जो बात आपको पहले से पता चला है फिर इसको यहाँ उपनय में क्यों कहते हैं ये जो आपका हेतु हे है।, है।, तो है।, हे है साध्य के व्याप्य है ये तो आपको दृष्टान्त में पता चल गया तो आपको यहाँ कहना चाहिए की हमारा जो हेतु है जो की साध्य का व्याप्य है उनको पहले पता चला है अभी हम कहेंगे कि ये हेतुमान पक्ष और हेतु तो साध्य व्याप है ही होता तो हमको पहले से पता चला है फिर दोबारा यहाँ कहेंगे तो ये पुनरुक्ति होगा इसलिए नवीन लो प्राचीन लोग कहते हैं कि उपन वाक्य में साध्य व्याप्य हेतुमान कहने का जरूरत नहीं खाली कहना है कि हेतुमान पक्ष नवीन लोग कहते थे कि साध्य व्याप्य हेतुमान कह देंगे ताकि दोनों बराबर नहीं होगा पक्षता कर विधेयक ये समान नहीं होगा नवीन लोग कहते हैं पुनरुक्ति दोष होगा साध्य व्याप्य हेतु आपको तो दृष्टांत से पता चला है दो कहेंगे तो पुनरुक्ति दोष होगा इसलिए उपनवय वाक्य इतना ही होगा कि हेतुमान पक्ष अगर इतना कहेंगे कि हेतुमान पक्ष तो फिर शब्द बोध हो जाएगा हेतुमान अर्थात कार्य तो वन पक्ष अर्थात जन्य कार्य जन्य कहने से शब्द बोध नहीं होगा ये नवीन लोग कहते हैं प्राचीन लोग कहते हैं आगे दिया देखिए वही प्राचीन उदाहरण व्याप्ति लाभ उदाहरण वाक्य से से व्याप्ति लाभ हो गया अर्थात तो साध्य व्याप्त हेतु होने से उपनयन अपनी तत्प्रतिपादन है उपनयन वाक्य के द्वारा फिर व्याप्ति कहेंगे तब तो पौनरुक्यम इसलिए पक्षे हेतुमत्ता मात्र उपनयन बोधनीयम पक्ष में हेतुमत्ता अर्थात तो हेतुमान पक्ष इतना ही उपनवय वाक्य होना पड़ेगा साध्य व्याप हेतुमान कहने का आवश्यक नहीं है कहेंगे तो पुनरुक्ति होगा कैसे पुनरुक्ति क्योंकि आपको दृष्टान्त में साध्य व्याप हेतु ज्ञान हो गया तो इसलिए आपका उपन वाक्य हो जाएगा कि कार्य तो जन्य तो इसे हो जाने से फिर शाद बोध नहीं होगा क्योंकि कार्य तो जन्य कार्य तो अर्थात कार्य तो कार्य जन्य तो समान हो गया तो ज्ञान नहीं होगा तो जो दिन परि में दिया था तदपि न संभवती पक्षता अवच्छेद हेतु और ऐक्य प्रसंगात तो यहाँ तक तो ये पूर्व पक्ष का हो गया तो ऐक्य हो जाएगा तो शादबोध नहीं होगा इति चेत सिद्धांत आगे कहता है कि नो पक्षता अवच्छेद का और हेतु ये दोनों को आप केवल उसका शरीर को देख करके कह देते हैं मतलब जो शब्द दिखता है अक्षर दिखता है इसको देख करके आप कह देते हैं कि ये समान हो गया वास्तविक ऐसा नहीं है अर्थ को लेकर के ये दोनों समान नहीं है पक्षता अवच्छेद क्या है कहते हैं स्वरूप संबंध विशेष रूप कार्यत्व से व पक्षता अवच्छेद हमारा पक्षता अवच्छेद जन्यत्व तो ये जो जन्य तो क्या है जन्य तो किस में रहेगा जन्य में रहेगा जन्य तो अर्था कार्य तो कार्य तो कार्य में रहेगा ये जो अधिकरण तो कार्य पक्षत्व ये सब किस संबंध से रहते हैं स्वरूप संबंध से तो कहते हैं स्वरूप संबंध से रहेगा अच्छा ये जो स्वरूप संबंध से रहता है कहते हैं तो ये स्वरूप संबंध तो क्या चीज है जैसे कहते हैं कि ये घट भूतल में संयोग समंसर रहा और घट कपाल में समवाय समंसर रहा इसी प्रकार की कार्यत्व कार्य में स्वरूप समंसर रहेगा ये क्या चीज है तो कहते हैं कि या तो प्रतियोगी का स्वरूप होगा नहीं तो अनुयोगी का स्वरूप होगा अभी हम कार्यत्व को कार्य में रख रहे हैं बीच का संबंध हो गया स्वरूप ये स्वरूप क्या है कहते तो कार्यत्व है नहीं तो कार्य है ये दोनों में से कोई एक को मान लीजिए तो अधिकतया ये कार्यत्व अर्थात जो प्रतियोगी है उसी को ही संबंध मान लेते हैं तो इसलिए कहते हैं स्वरूप संबंध विशेष रूप कार्यत्व तो ये कार्यत्व ही यहाँ स्वरूप संबंध हुआ अर्थात तो स्वरूप संबंध क्या है कि हैं तो प्रतियोगी कार्यत्व को हम रख रहे हैं कार्य में तो ये जो कार्यत्व है ये स्वरूप संबद्ध हुआ इस प्रकार की आपातत्व लगता है अभी दिनोकरी में देखिए जहा हम लोग पाठ छोड़े थे वस्तु तस्तु न ये नहीं ये आगे चले हैं तो ये देखिए स्वरूप संबंध रूप एक प्रतीक दिया है रामरुद्री में तो अभी आप अगर कार्यत्व को स्वरूप संबंध मान लिए कार्य तो सब अलग अलग हो जायेंगे घटाफटा नदी पर्व तो सब कार्य अलग हो जाएंगे तो अलग हो जाने से कार्यों में रहने वाले जो कार्य तो है कहेंगे ये भी सब ये अलग अलग होगा कार्य तो कोई जाति नहीं है कार्य तो जाति होने से जाति सं, सं, संकर दोष होगा तो इसलिए कार्य तो ये कहते हैं आगे देखिए स्वरूप संबंध रूप रामारूद्र दिया है उसके आगे यद्यपि स्वरूप संबंध रूप कार्य कार्यता व्यक्ति नाम तत्त व्यक्ति मात्र पर्यवसन न अनुगत पक्षता अवच्छेद का लाभ ये जो स्वरूप संबंध कह दिए ये स्वरूप संबंध कार्यत्व हो गया कार्यता ये सब प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो जाएगा तो होने से कहते हैं कि तत्त व्यक्ति मात्र में ये रहेगा इसलिए आपको अनुगत कोई पक्षता अवच्छेद का मिलेगा नहीं।, नहीं मिलेगा तो तथापि तो अन्यतमत्वेनो तेन अनुभूति कृतान अर्थात तो हम कहेंगे कि कार्य तो अन्यतम चाहे घट कार्य हो उसमें कार्य तो रहेगा पट कार्य है उसमें कार्य तो रहेगा जितने सारे जगत में कार्य तो हो सकते हैं उसमें से अन्यतम ले लेंगे तो ये पक्षता अवश्य तो हो जाएगा कार्य तो, तो, तो, तो, तो हो गया किंतु ये जो कार्य तो पदार्थ हो ये अलग अलग नाना हो गया कार्य तो कोई जाति नहीं है कार्यो तो कार्यो में रहने वाला तो जो कार्य होगा उसमें रहने वाला कार्योत्व तो, एक ये जाति जातिशंकर दोष होगा तो और पृथ्वीत्व मान लीजिए ये इसमें जाति जातिशंकर दोष होगा पृथ्वीत्व विहाय कार्योत्म तो कहा रहेगा जल जब त्रियुकों में रहेगा पृथ्वी तुम बिहाय कार्योम रहेगा और कार्य रहेगा पृथ्वी कहाथ परमाणु रहेगा तो इसलिए कार्यत्म पृथ्वी तो शांकर्य हुआ तो होने से ये कार्य तो जाति नहीं होगा जा ये जाति शो सहते हैं वहीं जाकर के ये जाति हो पाएंगे नहीं तो नहीं हो पा तभी पक्ष क्या चीज होगा तो अभी जाकर के दो जाती एक जगह पर रह जाएंगे नहीं तो नहीं होगा स्वरूप संबंध विशेष रूप कार्य पक्षता अवचेदेद का हो गया स्वरूप संबंध विशेष और कार्य तो जो आपका हेतु है आपका पक्षता आवच्छेद का हेतु समान हो जाता था अभी पक्षता अवच्छेद का अर्थ ये कह हेतु का अर्थ कहते हैं ये तर्क संग्रह में कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी कार्यत्व कार्य प्रागभाव प्रतियोगी कार्यत्व प्रागभाव प्रतियोगित्व तो उसे कहते हैं कार्यत्व भाव प्रति हेतु जो आपका हेतु है वो हो गया कार्यत्व कार्यत्व का अर्थ हो गया प्राग भाव प्रतियोगित्व पक्षता अवच्छेद हो गया स्वरूप संबंध विशेष कार्यत्व और हेतु हो गया प्रागभाव भाव रूप कार्यत्व ये दोनों अभी अलग अलग हो गए तो आपका अभी हेतुत्व नयोर तो ऐक्य अभाव फिर जो पक्षता था अवचित का हेतु एक हो जाता था अभी और हुआ दोनों को अलग कर दिया एक स्वरूप संबंध हो गया और एक प्राग भाव प्रतियोगिता हो गया ये दोनों अलग हो गया ये जो प्राग भाव प्रतियोगिता रूप कार्यत्व इसको देखिए राम में दिए है वस्तुतस्तु कह करके आगे दिए है एक दो वस्तु तस्तु है प्रतीक लगातार है न जहाँ स्वरूप संबंध रूप दिया था आगे प्रतीक है प्राग भाव प्रतियोगित्व अच्छा इसमें तो दक्षिण पुरुष में दिया है जो प्रथम वाला देखिये वस्तु प्रागभाव प्रतियोगित्व रूप कार्यत्व से हेतुत्व ये पाठ है मूल में प्राग भाव प्रतियोगित्व रूप कार्यत्व इसका अर्थ हो गया प्रतियोगिताख्य स्वरूप संबंधे प्राग भाव से प्राग भाव हेतु है तो प्राग भाव हेतु है हे किसके प्रति कहते हैं कार्य के प्रति केन रूपेण कहते है प्रतियोगिताख्य स्वरूप संबंध है न अभी प्राग भाव का कार्य के साथ क्या संबंध है कार्य प्राग भाव का क्या बनता है प्रतियोगी अभी कार्य में क्या रहेगा हाँ प्रतियोगिता तो वही कहते हैं कि प्रतियोगिता रूप स्वरूप संबंध है जो प्रतियोगिता है ये स्वरूप संबंध है तो क्या प्रतियोगिता रूप स्वरूप संबंध है न प्राग भाव कार्य के प्रति हेतु होता है प्राग भाव कार्यो के प्रति सामान्य हेतु है, है प्राग प्रतिबंध का भाव कार्य साधारण अस्मिता कहते हैं प्रतियोगिता रूप दिया है न वहा प्रतियोगिताख्य स्वरूप संबंध है न है वहाँ पाठ उन लोग कहा प्रागभाव भाव प्रतियोगित्व रूप कार्यत्व से हेतुत्वाद यदि ग्रंथ से ग्रंथ का तात्पर्य यहाँ तक है है कैसे नहीं आपको नहीं मिलता है अच्छा आप उनको पंक्ति बता थे थे फिर आपको अच्छा ठीक है तो प्रतियोगिताख्य स्वरूप संबंध है ना प्रागभाव से प्राग रूप कार्यत्व का अर्थ हो गया प्रतियोगिता रूप जो प्रतियोगिता रूप जो स्वरूप संबंध उस संबंध से प्रागभाव हेतु हो जाता है प्रागभाव कार्य के प्रति हेतु है तो प्रागभाव कार्य में जा करके किस संबंध से रह जाएगा प्रतियोगिता रूप संबंध से रह जाएगा तो वही प्रतियोगिता क्या है कहते स्वरूप संबंध प्रतियोगिता नामक स्वरूप संबंध न प्रतियोगिताख्य आख्या यश प्रतियोगिताख्य जो स्वरूप संबंध उस संबंध से प्रागभाव कार्य के प्रति हेतु हो जाता है तभी तो तो का कार्यत् अर्थ क्या चीज प्रतियोगिताख्य स्वरूप संबंधे न खाली प्राग भाव से हेतुत्वाद इत्य है आगे अवश्य हेतुत्व प्रतियोगिता संबंध है न अच्छा अच्छा लिख दिया कि प्रतियोगिता स्वरूप संबंध ना जो प्रतियोगिता है वो स्वरूप संबंधी है इसलिए लिख दे प्रतियोगिता के ऊपर आप लिख दीजिए स्वरूप है वो स्वरूप संबंध तो ठीक है अभी क्या हुआ आपका पक्षता अवच्छेद हेतु यद्यपि शब्द दोनों कार्यत्व जन्यत्व सुनाई देते हैं किन्तु उनका अर्थ तो भेद हो गया तो सिद्धांत कह दिया कि ये भेद हो गया इसलिए हमारा जन्य तो ही पक्षता को हो जाएगा ठीक है आगे तो अभी चार दिन अवकाश रहेगा एक दिन पाठ छूट गया है पकिया है करेंगे <laughs> करेंगे ना नहीं करेंगे ठीक है करेंगे। ओंक शंकरचार्यव पातरायण शुक्रभाष वंदे भगवत पुनः ईश्वर व्योम पर्याप्त देहाय दक्षिण मूर्त